मैं सबसे पहले आप सबका आभारी हूं कि आपने मेरी बातचीत के लिए यहां मुझे मौका दिया ग्लोबलाइजेशन के बारे में पिछले कुछ वर्षों से एक विज्ञान के विद्यार्थी के नाते समझने की कोशिश कर रहा हूं मैं मेरे व्याख्यान के शुरू में ही कह दूं कि मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी नहीं रहा इकोनॉमिक्स मैंने कभी पढ़ा नहीं मैनेजमेंट के बारे में मैं बहुत जानता नहीं ये सारी दुनिया में जो इंटरनेशनल लेवल पे चलता है एग्रीमेंट्स होते हैं ट्रेड होता है उसके बारे में बहुत गहराई से मेरा अध्ययन नहीं है लेकिन एक ईमानदार विद्यार्थी के नाते समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ये हो क्या रहा है सारी दुनिया में पिछले कुछ वर्षो से ये शब्द बहुत चर्चा में है ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन वगैरह वगैरह और ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि दुनिया के कई देशों में लैटिन अमेरिका के देशों में भी मैं देखता हूं यही ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन मार्केटाइजेशन प्राइवेटाइजेशन यूरोप के देशों में भी कई देशों में सुनता हूं खासकर पुर्तगाल जैसे देशों में जो बहुत गरीब हैं उनके देशों में भी यही शब्द है साउथ ईस्ट एशिया में भी देख रहा हूं कि इसी तरह के शब्द हैं चर्चा में और सबसे बड़ा उदाहरण मेरे सामने है सोवियत संघ का तथा कथित सोवियत संघ का यहां भी ग्लोबलाइजेशन चला था 1986 में वहां जब ग्लोबलाइजेशन चला था तो शब्द था ग्लास्त और पेरेस्ट्रोइ ग्लास्फ पैरेस्ट्रोइता माने लिबरलाइजेशन तो उनके यहां भी चला और हमारे यहां भी चल रहा है तो दुनिया के दूसरे देशों में क्या हुआ और हमारे यहां क्या हुआ है उसके बारे में थोड़ी सी बातें आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा लैटिन अमेरिका के देशों में ग्लोबलाइजेशन हमारे यहां से 20 साल पहले शुरू हुआ सेवेंटीज के बाद से लैटिन अमेरिका के कई देशों में ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ और ये एट्टीज में आते आते बहुत जोर पकड़ गया ये ग्लोबलाइजेशन का जो एक पैकेज है एक तरह का प्रेस्क्रिप्शन है ये अगर वहां की सरकारों ने अपने इंट्यूशन से तैयार किया होता तो समझ में आता एक्चुअली ये पूरा का पूरा पैकेज जो है डिक्टेटेड है ये ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का जो पैकेज है वो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के कुछ लोग हैं और वहां कुछ एक लॉबी है कुछ अर्थशास्त्रियों का एक तरह का स्कूल है एक तरह के थॉट है वहां से निकला हुआ यह पैकेज है तो वहां क्या होता है कुछ खास तरह की चीजें हैं जैसे ग्लोबलाइजेशन आप कब करेंगे और कब आप ग्लोबलाइज नहीं है मैं कभी कभी हंसता हूं अपने आप पे कि शायद 91 के पहले हम ग्लोबल नहीं थे आफ्टर 91 हम ग्लोबल हो गए तो ग्लोबल कैसे हो गए हमने हमारी करेंसी का डिवेल्युएशन करवा लिया मनमोहन सिंह साहब आये उन्होंने कहा कि ग्लोबलाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है कि हिन्दुस्तान की करेंसी का डिवेल्यूएशन होना चाहिए तो एक दिन किया फिर दूसरे दिन अखबार में स्टेटमेंट आया कि बस बहुत हो गया अब नहीं करने वाले तीसरे दिन फिर कर दिया मैंने ये एक अजीब सी बात है कि एक बड़ा अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह के कैलिवर का एक दिन कहता है दो जुलाई को कि मैं कुछ करूंगा बारह तेरह परसेंट इससे ज्यादा नहीं करने वाला तीन जुलाई को अखबार में स्टेटमेंट आता है कि बारह तेरह से ज्यादा नहीं होने वाला फिर चार जुलाई को पता चला कि ट्वेंटी हो गया तो ये डायरेक्ट हुआ और इनडायरेक्ट जो चला अगर उसको जोड़ दिया जाए तो 30-35 प्रतिशत से ऊपर चला गया उसी समय में नाइन्टी वन में तो पहले जब हमने डिवेल्युएशन नहीं किया था तो शायद हम ग्लोबल नहीं थे जब हमने डिवेल्युएशन कर दिया तो हम ग्लोबल हो गए फिर एक दूसरा उन्होंने प्रेस्क्रिप्शन दिया कि अभी आप और ज्यादा ग्लोबल होने वाले हैं तब जब आप इम्पोर्ट ड्यूटीज खत्म करिए अपने तो इम्पोर्ट ड्यूटीज खत्म कर दिए तो मान लिया कि और ज्यादा ग्लोबल हो गए तीसरी बात आई प्रेस्क्रिप्शन में कि आप अपने जो सोशल एक्सपेंडिचर हैं उनको लगातार कम करते चले जाइए सरकार को सोशल एक्सपेंडिचर करने की कोई जरूरत नहीं होती है एजुकेशन पर पैसा खर्च कम करना करिए हेल्थ पे कम करिए हाइजीन की प्रॉब्लम कम करिए सैनिटेशन पे पैसा खर्च मत करिए वगैरह वगैरह तो वो लगातार खत्म होता चला गया तो हमने मान लिया कि हाँ हम और ग्लोबलाइज होते चले गए फिर एक दिन ऐसा आया मनमोहन सिंह का मैंने लेक्चर सुना उन्होंने कहा कि अभी और ग्लोबल होने के लिए हमको फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को हिंदुस्तान में खुलकर आने देना चाहिए जब तक वो नहीं आएंगे तब तक, तक इस देश में ग्लोबलाइजेशन पूरा नहीं होगा तो वो भी कर दिया हमने तो विदेशी पूंजी निवेशकों के लिए हिन्दुस्तान का दरवाजा खुल गया सट्टा बाजार और शेयर बाजार का दरवाजा खुल गया तो मान लिया हमने कि हम और ज्यादा ग्लोबल होते चले गए और ये करते करते आज 1997 में हम आके खड़े हैं देखें तो सही ऑब्जेक्टिवली कि हुआ क्या पिछले पांच छह वर्षों में इस प्रश्न जो कुछ हुआ है पिछले पांच छह वर्षों में उसके बारे में सरकार क्या कहती है वही मैं आपसे शेयर करूंगा मैंने कुछ प्रश्न पूछवाए थे पार्लियामेंट में लोकसभा में इस ग्लोबलाइजेशन के मध्य नजर रखते हुए ग्लोबलाइजेशन के कुछ तर्क हैं जैसे पहला तर्क है कि आपको कैपिटल की बहुत जरूरत है हिंदुस्तान में कैपिटल की बहुत कमी है और जब तक विदेशी पूंजी नहीं आएगी फॉरेन कैपिटल नहीं आएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं होगा एफडीआई नहीं आएगा तब तक इस देश का भला नहीं होने वाला ठीक है विदेशी पूंजी की बात दूसरी बात यह कही जाती है कि इस देश में टेक्नोलॉजी की बहुत कमी है तो टेक्नोलॉजी तभी आएगी जब आप एफबीआई के लिए दरवाजा खोलेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा तो टेक्नोलॉजी आएगी इस देश में तीसरी बात इस देश में कही जाती है कि आपका एक्सपोर्ट बहुत कम है तो जब तक मल्टीनेशनल्स नहीं आएंगे तब तक आपके देश का एक्सपोर्ट नहीं बढ़ने वाला है तो इसलिए आप उनको खुलकर खेलने की छूट दीजिए उनके ऊपर कोई पाबंदी मत लगाइए चौथा तर्क है इस देश में बेरोजगारी की बहुत कमी है तो विदेशी कंपनियां आएंगी फॉरिन कंपनीज आएंगी इस देश में तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और कुछ दो तीन तर्क और हैं जैसे सस्टेनेबल हो जाएगी हमारी इकोनॉमी वगैरह वगैरह इन्हीं तर्कों को ऑब्जेक्टिवली मैं पिछले पांच छह साल से फॉलो कर रहा हूं जैसे मैंने पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन पूछवाया लोकसभा में एक एमपी के माध्यम से कि सरकार से जरा पूछिए कि नाइन्टी के बाद जब से ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ है और अप टू जून नाइनटीन कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है देश में तो सरकार का जवाब है पार्लियामेंट में कि हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट के जो एमओयू साइन किए हैं जो प्रपोजल साइन किए हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड जो बनाया सरकार ने उसके माध्यम से जो प्रपोजल साइन हुए हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स जो हुए हैं वो करीब नाइन्टी ऑफ करोड़ के हैं चौरानवे करोड़ की पूंजी के एमओयू साइन हुए हैं ये जवाब आया तो मैंने कहा यह तो बहुत मिसलीडिंग है मैंने ये आप किसको बेवकूफ बनाना चाहते एमपीज तो बेवकूफ हो सकते हैं जो मान लेंगे कि हां चौरानवे हजार करोड़ के एमओयू साइन हो गए हैं मैंने फिर दूसरा क्वेश्चन किया उस एमपी को कहा कि अभी बात बनी नहीं है पूरा जवाब नहीं है ये झूठ बोल रहे हैं आप इनसे ये पूछिए कि एक्चुअल इन्फ्लो कितना है 94,000 करोड़ के तो आपने एमओयू साइन कर दिए हैं, लेकिन पूंजी आई कितनी है वास्तव में कितनी पूंजी आ गई है इस देश में तो जब स्पेसिफिक और बनाया क्वेश्चन को तो ये घबरा गए और जवाब नहीं देने और बहुत शायद ऐसे जवाब नहीं देंगे तो कई पार्टीज के एमपीज को लगा दिया एक ही सवाल पर कि आप एक ही सवाल पूछिए कि एक्चुअल इन्फ्लो कितना है नाइन्टी से नाइन्टी के बीच में तो बड़े मुश्किल से फाइनेंस मिनिस्टर ने जवाब दिलवाया पार्लियामेंट में और उनका जवाब है कि एक्चुअल इनफ्लो है 19,700 करोड़ रूपीज के आसपास माने चौरानवे हजार करोड़ के प्रपोजल साइन हुए हैं एमओयू साइन हुए हैं लेकिन पूंजी कितनी आई है मुश्किल से बीस हजार करोड़ की पूंजी आई है और ये डॉलर काउंस में नहीं कह रहा हूं मैं रुपए में कह रहा हूं और ये मेरा जवाब नहीं है ये पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर का दिया हुआ जवाब है और यह पूंजी आई कितने साल में है 1991 सौ से लेकर 1997 के बीच में माने छह साल में इतना हंगामा करने के बाद बीस हजार करोड़ रुपया आया है और ये जो बीस हजार करोड़ आया है ये है क्या एक्चुअली ये ज्यादा जा, इसमें जो है वो फाइनेंशियल कैपिटल है और फाइनेंशियल कैपिटल कभी भी किसी देश में प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाया करता फाइनेंशियल कैपिटल से कभी किसी देश में कारखाने नहीं लगा करते फाइनेंशियल कैपिटल से कभी किसी देश में उत्पादन नहीं बढ़ता फाइनेंशियल कैपिटल से कभी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होता फाइनेंशियल कैपिटल से कभी इकोनॉमी में कोई असर नहीं आता फाइनेंशियल कैपिटल तो आता है शेयर बाजार में शेयरों का दाम बढ़ाने के लिए या सट्टा बाजार में शेयरों का दाम बढ़ाने के लिए तो ये जो बीस करोड़ की पूंजी आई है इस देश में उन्नीस से सत्तानवे के बीच में इसमें ज्यादा हिस्सा फाइनेंशियल या फिनेंशियल कैपिटल का है और ये जो फाइनेंशियल कैपिटल होता है वो आज आपके मार्केट में है कल हो सकता है सिंगापुर चला जाए, परसों हो सकता है न्यूयॉर्क चला जाए, एक दिन बाद हो सकता है टोकियो चला जाए, माने जहां उनको लगेगा वहां चला जाएगा वो आती के देश में रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है और दूसरी तरफ मैंने देखा कि इस देश में बीस करोड़ की पूंजी इतना हंगामा करने के बाद इतना ढोल पीटने के बाद इतने बड़े बड़े क्लीशेज इस्तेमाल करने के बाद आई 1991 से सत्तानवे के बीच में तो हमारे देश में पूंजी की क्या स्थिति है तो मैं मेरी बात नहीं कहता मैं हिंदुस्तान के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह की ही एक बात को कोट कर रहा हूं एक बार उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि हिंदुस्तान में डोमेस्टिक सेविंग्स के रेट्स 24% फोर परसेंट ऑफ जीडीपी है माने एक साल का जो हमारा जीडीपी है वो करीब 8 लाख करोड़ का है उसका 24% हमारे डोमेस्टिक सेविंग्स हैं एवरी ईयर तो कितना बैठता है लगभग दो लाख करोड़ बैठता है. तो दो लाख करोड़ की तो हमारी डोमेस्टिक सेविंग्स हैं एक साल की ये मैं नहीं कहता मनमोहन सिंह कहते हैं दो लाख करोड़ की जिस देश में एक साल की सेविंग्स हो और वो देश विदेशी पूंजी के लिए परेशान हो ये कुछ समझ में नहीं आता और उस दो लाख करोड़ का कितना अनुपात है जो बीस हजार करोड़ आया है कितने परसेंट बैठता माने हम हर साल इस देश में दो लाख करोड़ रुपए जनरेट करते हैं डोमेस्टिक सेविंग्स के रूप में और छह साल में हमारे यहां मात्र आया है बीस हजार करोड़ रुपए और हम ढोल पीट के चिल्ला रहे हैं कि इस देश में ग्लोबलाइजेशन हो रहा है लिबरलाइजेशन हो रहा है किसको बेवकूफ बना रहे हैं और इसी के बाद जब दूसरे हिस्से की बात करना शुरू करिए कि ये जो 20 हजार करोड़ आ भी गया है आपके देश में तो चला कितना गया क्योंकि विदेशी पूंजी आती है वो आपके फायदे के लिए नहीं आती है वो उनके फायदे के लिए आती है और दुनिया में कोई भी देश इतना बेवकूफ नहीं है जो आपके फायदे के लिए अपनी पूंजी आपके देश में आके लगा देगा एक तो सच्चाई ये है कि नाइनटीन से यूरोपियन मार्केट में भयंकर रिसेशन है अमेरिकन मार्केट में भी भयंकर रिसेशन है और मैं जानता हूं जितने अर्थशास्त्र की बातें उसके अनुसार जितने भी मार्केट में रिसेशन आते हैं तो उनको सबसे ज्यादा पहले अपने रिसेशन दूर करने के लिए पूंजी की जरूरत पड़ती है तो अगर यूरोपियन मार्केट में रिसेशन चल रहा है 1980 से और अमेरिकन मार्केट में भी रिसेशन चल रहा है नाइनटीन से तो उनको पूंजी की जरूरत है अपना रिसेशन दूर करने के लिए और जब उनको अपना रिसेशन दूर करने के लिए पूंजी की जरूरत है तो उनके पास पूंजी बचेगी कहां से जो आपके यहां लाके वो इन्वेस्ट करेंगे ये मोटी सी बात समझ में आनी चाहिए अगर उनके मार्केट में रिसेशन नहीं होता उनके मार्केट में ये सारी बातें नहीं होती मंदी की और तब कोई पूंजी की बात करता तो समझ में आती लेकिन जब उनके मार्केट में खुद रिसेशन चल रहा है तो कहां से वो पूंजी आपके देश में लाने वाले है? पूंजी है नहीं उनके पास अगर उनके पास पूंजी होती तो वो अपना रिसेशन दूर करेंगे पहले और वो इतने दयावान नए हैं इतने साधु महात्मा नहीं हो गए अमेरिका के और यूरोप के लोग के अपने यहां थोड़ा घाटा सहन करके हिंदुस्तान में ला पूंजी इन्वेस्ट कर देंगे तो आपका फायदा कर देंगे इतने धर्मात्मा वो कभी थे भी नहीं और कभी होंगे भी नहीं भविष्य में तो जब उनका मार्केट रिसेशनरी मार्केट हो गया है तो वहां पहले उनको पूंजी की जरूरत है अपना रिसेशन दूर करने के लिए तो आपके यहां पूंजी आने वाली नहीं है इसलिए यह मात्र बीस हजार करोड़ की पूंजी आई है और छह साल में बीस हजार करोड़ आया है तो लगभग तीन साढ़े तीन हजार करोड़ एक साल में आया है ये तीन साढ़े तीन हजार करोड़ क्या होता है उस देश में जिस देश का नेशनल बजट दो हजार करोड़ का हो एक साल का हमारा नेशनल बजट दो हजार करोड़ का है उसमें तीन साढ़े हजार करोड़ रूपया कौन सी बड़ी बात है क्या मायने रखता और सच्चाई ये है कि कोई ग्लोबलाइजेशन में पूंजी इस देश में आ नहीं रही है लेकिन जो आई भी है उसकी तुलना में चली कितनी गई है ये सवाल फिर मैंने लोकसभा में पूछा कि यह 20000 करोड़ का एफबीआई आया पिछले 91 से 97 के बीच में लेकिन 91 से 97 के बीच में कुछ गया भी तो है हिंदुस्तान से वो कितना चला गया तो फाइनेंस मिनिस्टर का जवाब है कि नाइन्टी से नाइन्टी के बीच में जो चला गया है हमारे देश से वो थर्टी ऑफ करोड़ मैंने बीस हजार करोड़ आया है और चौंतीस हजार करोड़ यहां से चला गया है तो कौन किसको पूंजी दे रहा है वो हमको पूंजी दे रहे हैं या हम उनको पूंजी दे रहे हैं और हमेशा दुनिया में जो फर्स्ट फर्स्टवर्ड कंट्रीज हैं या जो डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं अपने आप को हालांकि मैं मानता नहीं कि वो डेवलप्ड है लेकिन तथाकथित डेवलप्ड है सो कॉल डेवलप्ड है वो कभी भी गरीब देशों को पूंजी देते नहीं बल्कि गरीब देशों की पूंजी अपने यहां खींच कर ले जाते हैं और वो कैसे चलता है अंक के कुछ फिगर्स हैं मेरे पास यूनाइटेड नेशन्स कमीशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट उनकी कुछ रिपोर्ट्स मेरे पास हैं। तो अंकटाग की रिपोर्ट है 95-96 की लेटेस्ट तो नहीं कह सकता 95 95-96 नाइन्टी सिक्स की है, उसके बाद मुझे आई नहीं तो इसलिए मैं आगे की बात कर नहीं सकता नाइन्टी फाइव की अंकटाग की रिपोर्ट कह रही है कि नाइन्टी फाइव में दुनिया के अमीर देशों से गरीब देशों में कितनी पूंजी गई और उसी समय में दुनिया के गरीब देशों से अमीर देशों में कितनी पूंजी आई उसके उसमें कुछ फिगर्स हैं तो गरीब देशों से जो पूंजी अमेरिका में चली गई यूरोप में चली गई उसकी बात तो बाद में पहले इनके देशों से आई कितनी गरीब देशों में तो डेवलपिंग कंट्रीज की संख्या अंकटाग के उसमें एक मानी जाती तो एक गरीब देशों में डेवलपिंग कंट्रीज में जो पूंजी आई एक साल में वो करीब है 500 बिलियन डॉलर और इसमें क्या क्या है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है फॉरेन लोन है फॉरेन एड है तीनों चीजें हैं कर्जा है विदेशी पूंजी है और विदेशी सहायता है तीनों तरह की पूंजी मिला के फाइव बिलियन डॉलर आया गरीब देशों में और उसी समय में उसी एक साल में इन देशों से कितना चला गया अमरीका और यूरोप में तो उसके फिगर्स हैं 725 बिलियन डॉलर माने 725 बिलियन डॉलर गरीब देशों से अमीर देशों में चला गया और 500 बिलियन डॉलर अमीर देशों से गरीब देशों में आया तो कौन किसको पूंजी दे रहा है और कितने बड़े लेवल पे धोखा चल रहा है सारी दुनिया में अमीर देश कभी पूंजी किसी को दे नहीं सकते ये पूंजी जो है गरीब देशों से अमीर देशों में जाती है एक साउथ साउथ कमीशन है और साउथ साउथ कमीशन के सेक्रेटरी जनरल हुआ करते थे बहुत दिनों तक डॉक्टर मनमोहन सिंह 1986 एटी सिक्स से नाइनटीन के बीच में वो साउथ साउथ कमीशन के सेक्रेटरी जनरल थे माने हिंदुस्तान में फाइनेंस मिनिस्टर बनने के पहले वो हिंदुस्तान की तीन तीन सरकारों के एडवाइजर रह चुके हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के बड़े भारी अर्थशास्त्री हैं सारी दुनिया में उनकी बड़ी भारी इज्जत भी है एक अच्छे अर्थशास्त्री के रूप में तो ये व्यक्ति जब हिंदुस्तान में एक अर्थशास्त्री के रूप में काम करता है तो क्या कहता है और जब ये आदमी वित्त मंत्री हो जाता है तो क्या कहता है तो जब ये साउथ साउथ कमीशन के सेक्रेटरी जनरल हुआ करते थे तो इन्होंने एक केस स्टडी किया है वो केस स्टडी मेरे पास है और उस पर मैंने कई लेख भी लिखे थे वो क्या है कि एटी से एटी के बीच में दुनिया के सत्रह गरीब देशों के बारे में उन्होंने कुछ आंकड़े दिए हैं जिनमें हमारा देश है पाकिस्तान है बर्मा है बांग्लादेश है मलेशिया है वगैरह वगैरह नजदीक के गरीब देश हैं। तो उसमें वो कह रहे हैं कि इन सत्रह गरीब देशों में 1986 से 1989 के बीच में कितनी पूंजी आई है और इन देशों से कितनी पूंजी चली गई है कैपिटल फ्लाइट के रूप में उसका उन्होंने स्टेटिस्टिक्स दिया है तो वो स्टेटिस्टिक्स है कि एटी से एटी के बीच में सत्रह गरीब देशों में अमीर देशों से टू बिलियन डॉलर आया जिसमें एफडीआई है फॉरिन लोन है फॉरिन असिस्टेंस है फॉरिन एड है सब है सारा मिला के। तो 216 बिलियन डॉलर आया और चला कितना गया 1986 से 89 के बीच में इन गरीब देशों से अमीर देशों में जो पैसा चला गया वो कितना है तो वो है 345 बिलियन डॉलर तो ये खुद ही कह रहे हैं कि पूंजी आती नहीं है कभी उससे तो जो आदमी वित्त मंत्री बनने के पहले यह सिद्ध करता रहा हो कि कवि भी अमीर देशों से गरीब देशों में पूंजी आती नहीं है वो आदमी वित्त मंत्री बनने के बाद कैसे अचानक से हंड्रेड एंड एट्टी पे टर्न कर सकता है ये मेरे समझ में नहीं आया आज तक और वो आदमी ऐसे टर्न कर सकता है उन्हीं दिनों में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब इस देश में फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बने थे उसके एक महीने पहले फ्रांस का एक अखबार है उसका नाम है लमौन्द उसमें एक न्यूज आइटम छप गया था क्या न्यूज आइटम था हिंदुस्तान में कोई भी पार्टी सत्ता में आए डॉक्टर मनमोहन सिंह विल बी द नेक्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये बात मैं कह रहा हूं मई 1991। और मई 1991 में इलेक्शन नहीं हुआ था इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा था राजीव गांधी जिंदा थे उनकी मृत्यु ट्वेंटी एथ मे को हुई है ये उसके पहले का आर्टिकल है और ये लमोंद में छपा मेरा एक दोस्त है उसने मुझे कटिंग भेजी और कहा कि देखो ये क्या है तो मैंने भी आश्चर्य से उसको पढ़ लिया कि कैसे लमोंद कहता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह विल बी द नेक्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो उसमें खबर क्या है फ्रेंच में जो वाक्य है उसका हिंदी में करके आपसे कह रहा हूं कि हमारे विश्वस्त सूत्रों की जानकारी के अनुसार डॉक्टर मनमोहन सिंह अगले फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे जो चाहे जो पार्टी सत्ता में आ जाए और वो कटिंग लेके मैंने मेरे कुछ दोस्तों को दिखाई तो कई लोग कहते थे कि यार पता नहीं फालतू की बातें हैं, ऐसी तो चलती रहती है ब्रिटेन के बहुत सारे टेबलॉइट हैं जो कुछ ना कुछ छापते ही रहते हैं फ्रांस में भी कुछ ऐसा ही चल गया होगा तो उन्होंने भी लिया कि कहीं मस्ती में छाप दिया होगा लेकिन बाद में जिस दिन मैंने देखा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर की शपथ दिलाई जा रही है तो मेरे कान खड़े हो गए मैंने कहा ये हुआ कैसे मेरे एक परिचित हैं वर्ल्ड बैंक में काम करते हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहता मेरे इलाहाबाद के रहने वाले तो मैंने उनको चिट्ठी लिखी कि ये क्या होता है तो उन्होंने कहा कि तुमको मालूम नहीं है वर्ल्ड बैंक ने बहुत पहले तय कर लिया था कि मनमोहन सिंह को ही फाइनेंस मिनिस्टर बनाना है तो मैंने उनसे पूछा कि वर्ल्ड बैंक का मनमोहन सिंह से क्या रिश्ता है तब उन्होंने मुझे बताया कि मनमोहन सिंह वर्ल्ड बैंक में 10 साल तक सर्विस कर चुके हैं और जो वर्ल्ड बैंक का कर्जा उन्होंने लिया है वो कर्जा उनको चुकाना है तो वो कर्जा चुकाने के लिए वर्ल्ड बैंक उसको फाइनेंस मिनिस्टर बनवा रहा और तुम ऐसे किसी में दम नहीं है जो उसको रोक सके फाइनेंस मिनिस्टर बनने तो मैंने सोचा कि इस देश की पॉलिटिकल सोवरेनिटी को क्या हुआ मैंने हमारा पार्लियामेंट तय कर रहा है कि हु विल इज द नेक्स फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये वर्ल्ड बैंक तय कर रहा आईएमएफ तय कर रहा है और वर्ल्ड बैंक क्यों तय कर रहा है आईएमएफ क्यों तय कर रहा है क्योंकि वर्ल्ड बैंक को अपनी कुछ कंडीशनैलिटीज इस देश में लागू करानी है तो उनको अपना आदमी चाहिए तो उन्होंने अपना आदमी रखवा दिया इस देश में बाद में जब वो फाइनेंस मिनिस्टर बन गए तो हिंदुस्तान में अपने पूरे टेनिओवर में वो आदमी एक रुपए 25 पैसे टोकन मनी लेता था तनखा के रूप में तो मेरे दिमाग में रोज प्रश्न उठता था कि बाकी का पैसा कहां से आता मनमोहन सिंह तो निश्चित रूप से वर्ल्ड बैंक के पेरोल पर काम करने वाला आदमी इस देश में फाइनेंस मिनिस्टर बन और वर्ल्ड बैंक के पेरोल पर काम करने वाला आदमी जब फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा तो वर्ल्ड बैंक की बातें करेगा इस देश में जो आदमी फाइनेंस मिनिस्टर बनने के पहले एक बात कहता हो और फिनेंस मिनिस्टर बनने के एक बात ठीक उसके उल्टी बातें कहना शुरू कर दे तो ऐसे आदमी को तो मैं सिर्फ इंटेलेक्चुअल प्रोस्टिट्यूट के अलावा और कुछ कह नहीं सकता शायद आपको लगा है कि ये मैंने बहुत कड़ी बात कह दी है लेकिन यही सच्चाई है एज ए गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ तीन तीन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जो कुछ कहते थे उसका ठीक उल्टा काम उन्होंने जब फाइनेंस मिनिस्टर बने तो किया है इस देश में और उसके नतीजे इस देश को भुगतने पड़ेंगे अगले 20 साल में जो कुछ वो करके चले गए देश और उसके बाद नाटक चला इस देश में एक बार मनमोहन सिंह ने इस्तीफा दिया आप शायद याद करिए इस बार तो जैसे ही मनमोहन सिंह ने इस्तीफा देने की बात कही तो सबसे पहली चिट्ठी वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट की आई हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कि आप उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे और नहीं किया गया उनका इस्तीफा स्वीकार जबकि कांग्रेस के अंदर मनमोहन सिंह के खिलाफ भयंकर रिजेंटमेंट था बहुत सारे कांग्रेसियों को उनका ग्लोबलाइजेशन पचा नहीं था उनका लिबरलाइजेशन भी नहीं पचा और सारे कांग्रेसी एक स्वर से मांग करते थे कि आपके इस ग्लोबलाइजेशन ने किया क्या वो वादा करते थे कि मैं तीन महीने में महंगाई को जमीन पे ला दूंगा तो पता चला तीन महीने में महंगाई और तीन गुना बढ़ गई तो कांग्रेसियों को लगा कि हमारा तो वोट बैंक चला गया तो मनमोहन सिंह के खिलाफ जमकर अटैक होना शुरू हुआ तो मनमोहन सिंह को रिजाइन करने की स्थिति पैदा कर दी इन लोगों ने लेकिन वर्ल्ड बैंक से पहली ही चिट्ठी आई इस देश में कि आप उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे और उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया और यही नाटक अभी ताजा ताजा कुछ दिन पहले हुआ चिदंबरम साहब के साथ आपको याद है चिदंबरम साहब ने एक बार धमकी दी कि मैं रिजाइन कर दूंगा तो जैसे ही चिदंबरम की धमकी आई वैसे ही वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का बयान आ गया अखबार में कि चिदंबरम साहब अगर चले जाएंगे तो लिबरलाइजेशन का क्या होगा ग्लोबलाइजेशन का क्या होगा मैंने वर्ल्ड बैंक के इंटरेस्ट का क्या होगा सीधी सी बात वो कहनी चाहिए तो वो ये नहीं कहेंगे कि वर्ल्ड बैंक के इंटरेस्ट का क्या होगा वो कहेंगे लिबरलाइजेशन का क्या होगा ग्लोबलाइजेशन का क्या होगा यही मनमोहन सिंह के जमाने में कहते थे और ये कितने बड़े लेवल के इंटेलेक्चुअल प्रॉस्टिट्यूट हो सकते हैं चिदम्बरम साहब मनमोहन सिंह से दो कदम आगे हैं ये लंदन गए थे अक्टूबर नाइन्टी की बात कह रहा हूं अक्टूबर नाइन्टी में यह लंदन गए थे वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट क्या दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज हिंदुस्तान में 200 साल के लूटने के लिए आए थे मैं आपको फिर से इनवाइट करने आया हूं कि अगले 200 साल के लिए फिर इस देश में आप लूटने के लिए चले आइए एंड देयर विल बी अ ह्यूज रिवार फॉर यू क्या कहें इसको सिवाय ट्रेटर के दूसरा कोई शब्द मुझे मिलता नहीं जो मैं चिदम्बरम के लिए इस्तेमाल करूं एक ऐसा व्यक्ति इस देश में फाइनेंस मिनिस्टर है जो लंदन में जाके कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी 200 साल के लिए आई थी और आपने हमको लूटा मैं आपको दोबारा निमंत्रण देने आया हूं कि अगले 200 साल के लिए फिर आ जाइए और लूट कर ले जाइए इस देश में तो ऐसे लोग जब इस देश में फाइनेंस मिनिस्टर बनना शुरू हो जाए तब तो इस देश का बंटाधारी होने जाए और तब मुझे शक होने लगा है कि सच में कोई लिबरलाइजेशन चल रहा है क्या और मैं मानता नहीं कोई लिबरलाइजेशन चल रहा है एक्चुअली ये रीकॉलोनाइजेशन का एक दूसरा प्रोसेस चल रहा है और उस लिबरलाइजेशन के नतीजे क्या निकल रहे हैं विदेशी पूंजी के स्तर पे कुछ आया नहीं आपके देश में जो कुछ आया उससे ज्यादा चला गया और अगर एक दूसरा हिसाब और जोड़ना शुरू कर दूं कि फाइनेंशियल मार्केट में जो थोड़ी सी विदेशी पूंजी आ गई थी उससे नतीजा क्या हुआ था 100 डेढ़ सौ रूपये वाला शेयर 1500 में पहुंच गया था 2000 में पहुंच गया था जिसको देखो वो शेयर खरीदने के लिए पागल था इस देश में मुझे वो दिन याद है कि मेरे घर के सामने जो पान बेचता है इलाहाबाद में वो रोज सवेरे सवेरे आता था मुझसे पूछता था कि राजीव भाई आज एसी का दाम क्या है तो मैं कहता था भाई तुमको क्या लेना देना ए सी नहीं मैंने एसी खरीदा मैंने कहा कहां से तुम्हारे पास पैसा आ गया कि बीबी के गहने गिरवी रखे हैं मैंने ए सी सी खरीदा क्या होने वाला है क्या लगा आप तो बेवकूफ आदमी है आपको मालूम नहीं मैं रातों रात लखपति होने जा रहा हूं आज ये डेढ़ हजार का है कल दो हजार का हो जाएगा फिर तीन हजार का हो जाएगा फिर साढ़े हजार का हो जाएगा आप देखिए रातों रात लखपति हो जाऊंगा मैं और ऐसे हिन्दुस्तान में बहुत इंटेलिजेंट लोग थे जिन्होंने अपनी फैक्ट्रियां बंद करके शेयर बाजार में पैसा लगा दिया जिन्होंने बीवी के गहने गिरवी रख के शेयर बाजार में पैसा लगा दिया जिन्होंने मारुति की कार गिरवी रख के शेयर बाजार में पैसा लगा दिया और मनमोहन सिंह उस समय चिल्ला रहे थे कि देखिए ग्लोबलाइजेशन का नतीजा निकल रहा है, इकोनॉमी बूम कर रही है माने शेयरों के दाम बढ़ रहे हैं तो मनमोहन सिंह कहते थे कि इकोनॉमी बूम कर रही है कोई भी रद्दी से रद्दी अर्थशास्त्री इस बात को कह नहीं सकता कि शेयरों के दाम बढ़ने से कंपनियों की अपनी प्रोडक्टिविटी पर कोई गहरा असर पड़ रहा है ये जरूरी नहीं है कि जिस कंपनी के शेयर के दाम बढ़ रहे हो वो कंपनी बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है ये बहुत बार इन्फ्लेटेड होती है चीजें लेकिन मनमोहन सिंह जैसा आदमी जब पार्लियामेंट में ये तर्क देता था कि देखिए मैंने जो लिबरलाइजेशन किया जो ग्लोबलाइजेशन किया उससे शेयर बाजार में इतना तेज उछाल आया है एक दिन पता चला कि बुलबुला फट गया गुब्बारे में जितनी हवा भरी थी वो सब फट गई तो पता चला कि ढाई हजार पे बिकने वाला शेयर जमीन पे आके गिरा 100 रुपए में 150 रुपए में 200 रुपए में कोई खरीदने को तैयार हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने एक कमेटी बताई पार्लियामेंट की कमेटी बिठाई गई रामनिवास मिर्धा की अध्यक्षता में उन्होंने काम किया दो तीन महीने में रिपोर्ट आई कि ये जो विदेशी पूंजी को हमने छोड़ दिया शेयर बाजार में आने के लिए वो जो खोल दिया हमने शेयर बाजार में आने के लिए उसी का नतीजा निकला कि उन्होंने पहले शेयरों के दाम बढ़ा दिए और हिंदुस्तान के लोगों ने क्या किया कि अपने खून पसीने की कमाई को शेयर बाजार में झोंक दिया ले जाके फिर जब उनको जरूरत पड़ी तो यहां से लेकर उड़ गए तो पता चला जमीन पे आके हम गिरे कमेटी की फाइंडिंग्स है ये मेरी नहीं कि हिंदुस्तान में विदेशी पूंजी निवेशकों ने कुछ हजार करोड़ रूपये इन्वेस्ट करके हिन्दुस्तान के लोगों का सेवेंटी ऑफ करोड़ रूट लिया इतनी बड़ी डकैती आपके देश में पड़ गई और आपने किसी ने एफआईआर तक दर्ज नहीं कराई और बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग जो अपने आप को तीस मारख कहते थे जो कहते थे कि शेयर बाजार की नब्ज तो हमारी टिप्स पे रखी हुई है वो सब मुंह छुपा के पता नहीं कहां दुबक गए नजर नहीं आते इसी देश में हुआ ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के नाम पर कि एक एक कंपनी आई जिसने चार करोड़ मार्केट से उठा लिया पता चला कि वो कंपनी आज कहीं है भी नहीं जिस कंपनी ने कभी नट बोल्ट नहीं बनाया जिन्होंने कभी प्रोडक्शन के क्षेत्र में कोई एक नए पैसे का काम नहीं किया वो आए और मार्केट से 420 करोड़ उठा ले गए कोई 480 करोड़ उठा ले गया कोई 500 करोड़ उठा ले गया कोई हजार करोड़ उठा ले मरे लूट की खुली छूट मची हुई थी कोई कानून नहीं था कोई रोक नहीं थी कोई गाइडलाइंस नहीं थी मनमोहन सिंह साहब यही चिल्ला रहे थे कि देखिए इकोनॉमी में तरक्की हो रही है इस देश में मालूम नहीं था कि इस देश के लोगों की जेब काटी जा रही है और अंत में पता चला कि हमको जो नुकसान हुआ है वो कितना हुआ है देश के लोगों के खून पसीने की कमाई का सत्तर हजार करोड़ रुपया डूब गया इस शेयर बाजार जो वापस आएगा किसी को कुछ पता नहीं और मैं पूछता हूं कि ऐसे समय में मनमोहन सिंह को लाके चौराहे पे कम से कम दो चार बातें पूछ तो लेनी चाहिए कि एक जमाने में आप चिल्लाया करते थे पार्लियामेंट के अंदर कि देखिये ये मेरे लिबरलाइजेशन का कमाल है कि शेयर बाजार चढ़ रहा है फिर क्या हुआ इसमें क्यों डूब गया सत्तर हजार करोड़ रुपया कौन जिम्मेदार है इसका किसी की अकाउंटेबिलिटी बनती है कि नहीं इस देश में किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं बनी और उसी कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस किए थे मनमोहन सिंह को कि यह सारा तमाशा सिटी बैंक के इशारे पर हुआ हर्षद मेहता तो उसमें सिर्फ एक कटपुतली की तरह से काम करता रहा यह मैं नहीं कहता पार्लियामेंट्री कमेटी की फाइंडिंग्स हैं और कमेटी ने ये रिकमेंडेशन किए कि सिटी बैंक ऑफ इंडिया को हिंदुस्तान से बिस्तर बांध के भगा देने की जरूरत है तो मनमोहन सिंह ने स्टेटमेंट किया कि नहीं हम सिटी बैंक ऑफ इंडिया को अगर भगा देंगे तो गलत सिग्नल्स जाएंगे दुनिया में मने चोर को चोर नहीं कह सकते हम डकैत को डकैत नहीं कह सकते हम क्योंकि हमारे सिग्नल्स गलत चले जाएंगे कौन सा देश है ये और कौन सा फाइनेंस मिनिस्टर इस देश रूल करता है दुनिया के किसी भी दूसरे देश में अगर अमरीका में ही ये स्कैम हुआ होता हिंदुस्तान की जगह अमरीका को रखकर देखिए और अमरीका में ये स्कैम हुआ होता और काश स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारा उसमें इन्वॉल्व होता तो अमेरिकन सरकार ने एक मिनट की देर नहीं की होती स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को वहां से रवाना करने में यह हम पोलिटिकल स्लेव कंट्री में रहते हुए मैं कह रहा हूं इस देश में कि सिटी बैंक ऑफ इंडिया के बारे में सारे सबूत होने के बावजूद इस देश में सिटी बैंक ऑफ इंडिया को हिंदुस्तान से नहीं बगाया गया क्योंकि मनमोहन सिंह नहीं चाहता और कभी कभी मैं ये आरोप करता हूं कि मनमोहन सिंह कोई मनमोहन सिंह नहीं है वो अमेरिका का 101% एजेंट है इस देश जिसने इस देश की इकोनॉमी को इतने बड़े लेवल पर ले जाके पटक दिया और आपको मालूम है जो पैसा डूब गया उसकी वजह से जो रिसेशन है मार्केट में वो आज तक खत्म नहीं हो रहा कितने कारखाने बंद हो गए इस देश में हजारों हजारों प्रोडक्शन यूनिट से इस देश में बंद हो गए क्योंकि उनका पैसा शेयर बाजार में लग गया मैं मेरे उत्तर प्रदेश के बारे में बात करता हूं नोएडा नोएडा के आसपास करीब अस्सी हजार छोटे छोटे प्रोडक्शन यूनिट्स थे जो डूब गए क्योंकि उनका पैसा शेयर बाजार में फंस गया वो चल नहीं सकते और कितने ऐसे लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं कि जो करोड़पति बनने चले थे रोडपति हो गए सड़क पे खड़े डूब गया पैसा शेयर बाजार और ये जो डूबा हुआ पैसा है इसको वापस निकालने के लिए ना मनमोहन सिंह के पास कोई तरकीब है ना चिदम्बरम के पास कोई तरकीब कैसे आएगा ये पैसा ये ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ ये लिबरलाइजेशन नहीं हुआ आपकी लूट हुई लूट होने के तरीके बदलते रहते हैं पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आती थी अंग्रेज आते थे तो बंदूक और तलवार के दम पर लूट कर ले जाते थे आपके और अब तरीका बदल दिया है ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के नाम पर आते हैं और आपके देश से सत्तर हजार करोड़ लूट कर ले जाते हैं और आप खामोशी के साथ बैठे बैठे देख रहे हैं पता नहीं कब हर्षद मेहता को इस देश में फांसी की सजा मिलेगी मुझे मालूम नहीं पता नहीं कब मिलेगी शायद हो सकता है दो साल के बाद आप भी भूल जाओ मैं भी भूल जाऊं कि इस देश में इतना बड़ा स्कैम भी कोई हुआ था और आप देख लीजिए जब से ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन है तो ये स्कैम का ही है हिस्सा जिसको आप ग्लोबलाइजेशन कहते हैं वो स्कैम का ही एक दूसरा हिस्सा जितने तेजी से ग्लोबलाइजेशन चला उतने तेजी से इस देश में घोटाले चले 91 से 97 के बीच में जितने घोटाले हुए हैं उसमें पार्लियामेंट की फाइंडिंग्स है मेरी फाइंडिंग्स नहीं कि हिन्दुस्तान के लोगों के खून पसीने की कमाई का सत्तर करोड़ डूब गया ये वो कहना तो बीस हजार करोड़ आया और सत्तर हजार करोड़ हमारा डूब गया यह है ग्लोबलाइजेशन का असली पिक्चर कोई पूंजी वहां से आ नहीं रही है आपको लूट करके आपके देश से ले जाए दूसरे लेवल पे, मैंने एक बार एक क्वेश्चन और पूछवाया था लोकसभा में कि आप बहुत चिल्लाते हैं फॉरेन टेक्नोलॉजी हाई टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह और चूंकि मैं साइंटिस्ट रहा हूं इसलिए थोड़ा टेक्नोलॉजी के बारे में जानता हूं कि क्या टेक्नोलॉजी होती है और क्या टेक्नोलॉजी नहीं होती है तो लोकसभा में जब सवाल पूछवाया कि 91 के बाद जो एमओयू साइन किए हैं भारत सरकार ने इसमें हाईटेक एरियाज कितने तो सरकार का जवाब है कि करीब 70 परसेंट जो एमओयू साइन हुए हैं वो जीरो टेक्नोलॉजी के एरियाज में जहां कोई टेक्नोलॉजी नहीं है और 70 परसेंट के बाद 10 से 15 परसेंट जो एमओयू साइन हुए हैं वो इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी के एरिया में और मुश्किल से पांच से दस परसेंट एमओयू साइन हुए हैं जो हाईटेक एरिया में हैं लेकिन अभी भी मैं इंतजार कर रहा हूं कि कोई हाईटेक आ गया है क्या इस देश में कोई हाईटेक नहीं आया उससे ज्यादा इस देश में क्या आ गया है पेप्सी कोला आ गया जो जीरो टेक्नोलॉजी का आइटम है कोका कोला आ गया वो भी जीरो टेक्नोलॉजी का आइटम अंकल्स चिप्स आ गया है रफल्स चिप्स आ गया हॉस्टेस आ गया है टॉपरेमन आ गया बिनीज आ गया मने पोटेटो चिप्स आ गए हैं ये जीरो टेक्नोलॉजीज के आइटम है आपके देश में नमक बिक रहा है विदेशी कंपनी का कैप्टन कुक अन्नपूर्णा, पता नहीं उसमें कौन सी हाई टेक्नोलॉजी आटा बिक रहा है विदेशी कंपनियों का कैप्टन कुक अन्नपूर्णा पता नहीं उसमें कौन सी हाई टेक्नोलॉजी जूते के तलवे बेच रहे हैं कुछ विदेशी कंपनी वाले पता नहीं उसमें कौन सी हाई टेक्नोलॉजी अंडरवियर बनियान इम्पोर्ट हो रहे हैं इस देश में पता नहीं कौन सी हाई टेक्नोलॉजी है मेरे समझ में नहीं कॉस्मेटिक्स के बहुत सारे आइटम्स इस देश में इम्पोर्ट होने लगे पता नहीं कौन सी हाईटेक उसमें ये सारे के सारे आइटम जीरो टेक्नोलॉजी के आइटम और एक बार मैंने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछवाया कि एक नाइनटीन में जब मुरारजी भाई देसाई की सरकार थी तो उन्होंने एक लिस्ट बनाई थी क्या लिस्ट बनाई थी 840 आइटम एण्ड ऐसे हैं जो जीरो टेक्नोलॉजी के आइटम माने जाते हैं तो वो 840 हंड्रेड एंड आइटम्स मुरारजी भाई देसाई ने रिजर्व कर दिए थे कि इनमें कभी कोई मल्टीनेशनल नहीं घुसेगा मल्टीनेशनल को घुसना हो कि इसके अलावा बहुत सारे दूसरे आइटम्स हैं उनमें घुसे तो मल्टीनेशनल घुस नहीं पाते थे तो वो क्या करते थे कि हिंदुस्तानी कंपनी ढूंढते और उसके कंधे पर रख के बंदूक चलाते और ये बहुत दिन तक इस देश में चलता रहा वो सीधे घुस नहीं सकते थे क्योंकि नियम था मनमोहन सिंह ने वो नियम बदल दिया उन्होंने क्या किया कि वो 870 जो आइटम थे इस देश में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए या जीरो टेक्नोलॉजी के लिए रिजर्व जो आइटम थे उनको भी खोल दिया तो भड़बड़ा के सारे मल्टीनेशनल उसी में घुसते सच्चाई ये है कि कभी कोई मल्टीनेशनल आपके देश में आता नहीं टेक्नोलॉजी लेकर वो क्या लेकर आते हैं जो उनके यहां 20 साल पुरानी हो गई है टेक्नोलॉजी जिसके लिए उनके पास जमीन नहीं है डंप करने के लिए उसको लाके आपके देश में पटक देते हैं और आप चिल्लाते हैं कि हमारे देश में हाईटेक आ गया कोई हाईटेक आता नहीं जहां आपको कोई टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है जिस एरिया में जीरो टेक्नोलॉजी है उसी एरिया में सबसे ज्यादा मल्टीनेशनल इस देश में इस समय काम कर रहे हैं आप मुझे बताइए कि टूथपेस्ट बनाने में कौन सी टेक्नोलॉजी है साबुन बनाने में कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जूते के फीते बनाने में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी टमाटर की चटनी बनाने में कौन सी टेक्नोलॉजी है नेस्ले को हमने खोल दिया मैगी हॉट एंड स्वीट टमाटो चिली सॉस बनाने के बताइए जरा टमाटर की चटनी बनाने में कौन सा हाईटेक आइटम इस्तेमाल होगा या नमक को पॉलीथीन पैक में बंद करना कौन सा हाईटेक आइटम है या आलू का चिप्स बेचना कैडबरीज की चॉकलेट बनाना बिस्किट्स बनाना यह कौन सी टेक्नोलॉजी के आइटम है ये तो सब 870 वो आइटम है जिनको भारत सरकार ने 1977 में माना था कि ये सब जीरो टैक आइटम है और सारे मल्टीनेशनल इन्हीं क्षेत्र में घुसे हुए हैं एक भी मल्टीनेशनल इस देश में नहीं आया सेटेलाइट बनाने के लिए सेटेलाइट बनाना हाईटेक आइटम है और इस देश में एक भी मल्टी नहीं है जो सेटेलाइट बनाने के लिए आया हो मिसाइल बनाना हाईटेक आइटम है एक भी मल्टीनेशनल नहीं है जो इस देश में मिसाइल बनाने के लिए आया हो टेली में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाना कुछ हाईटेक आइटम माना जाता लेकिन एक भी मल्टीनेशनल नहीं आया जो उसको उस क्षेत्र में कुछ करने वाला हो सच्चाई यह है कि जो सच में हाईटेक है वहां आपको कोई टेक्नोलॉजी देता नहीं है और कभी कभी आप लेने की कोशिश करें तो आपको लंगड़ी मारके गिरा देते जैसे मैं एक सॉलिड एग्जांपल दूं, राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो एक दिन रोते रोते अमेरिका पहुंच गए ये हमारे देश में भिखारी की बड़ी बुरी आदत है इस देश का प्राइम मिनिस्टर भी भिखमंगई की तरह से बात करता कटोरा लेके पहुंच गए रोनाल्ड रीगन के सामने कि हमको सुपर कंप्यूटर दे दीजिए इनको बहुत समझाया था इस देश के साइंटिस्टों ने कि आप मत जाइये बेजती हो जाएगी आप लेकिन माने नहीं क्योंकि धुन थी कि हिंदुस्तान को ट्वेंटी सेंचुरी में ले जाएंगे जैसे उन्हीं के ले जाने पर जाएगा ये देश अपने तरीके से जाने वाला नहीं था ट्वेंटी सेंचुरी तो पहुंच गए अमेरिका में भीख मांगने के लिए क्या भीख मांगा रोनाल्ड वीगन से कि हमको सुपर कंप्यूटर दे दीजिए और क्या चाहिए आपको क्रायोजेनिक इंजन चाहिए तो रोनाल्ड वीगन ने कहा कि सोचेंगे फिर पीछे पड़े उनके बाद दोबारा फिर पहुंच गए अमरीका के आपने क्या सोचा तो रोनाल्ड वीगन ने कहा कि हमने सोचा है कि हम आपको न तो सुपर कम्प्यूटर देंगे और ना हम आपको क्रायोजेनिक इंजन दें अमरीका की दो कंपनियां थी उस समय एक थी आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो चाहती थी कि इंडियन गवर्नमेंट से कोई एग्रीमेंट अगर साइन हो जाए तो हमारा सुपर कंप्यूटर हिंदुस्तान में बिक जाए कंपनी के मन में था लेकिन रोनाल्ड रीगन ने कहा कि यह संभव नहीं उसके बाद मैकडोनल्ड डगलस चाहता था मैकडोनल्ड डगलस आज भी चाहता है कि हम हिन्दुस्तान को अपना क्रायोजेनिक इंजन बेचें लेकिन रोनाल्ड रीगन ने कहा कि यह भी संभव नहीं तो बेचारे मुंह लटकाए हुए अमेरिका से वापस लौट आए जो बेजती हुई वॉशिंगटन में वो अलग हुई यहां से बड़े ताम झाम के साथ गए थे सुपर कंप्यूटर मांगने क्रायोजेनिक इंजन मांगने वहां से खाली हाथ लौट आए और यहां आके एक दिन लिटरली सीएसआईआर के साइंटिस्टों की मीटिंग में रो पड़े कि मैं गया सुपर कम्प्यूटर मांगने क्रायोजेनिक इंजन मांगने लेकिन मुझे नहीं मिला तो हमारे यहां उस समय डॉक्टर एसके जोशी डायरेक्टर हुआ करते थे मैं भी उस समय सीएसआईआर के एक रिसर्च प्रोजेक्ट में काम करता था तो उन्होंने कहा कि हमने तो आपको पहले ही मना किया था कि अमेरिका कभी भी आपको कोई हाई टेक आइटम देने वाला नहीं है आप क्यों गए थे अपनी बेजती कराने तो उन्होंने कहा आप कोई तो रास्ता निकालो तो कुछ साइंटिस्टों ने उनको सुझाव दिया कि आप ऐसा करिए रूस के साथ एग्रीमेंट कर लीजिए रूस में एक एजेंसी है जिसका नाम है ग्लॉक कॉस्मोस उसके पास क्रायोजेनिक इंजन है तो आपको क्रायोजेनिक इंजन शायद मिल जाएगा तो रूस के साथ एग्रीमेंट साइन किया राजीव गांधी ने और जैसे ही रूस के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ और क्रायोजेनिक इंजन की डिलीवरी का टाइम आया तो अमेरिका ने फिर लंगड़ी मारी और रूस को ब्लैकलिस्टेड कर दिया रूस बेचारा घबरा गया तो रूस के प्रेसिडेंट साहब ने मना कर दिया कि अब हम भी आपको क्रायोजेनिक इंजन नहीं बेचेंगे रूस ने मना कर दिया क्रायोजेनिक इंजन बेचने के लिए अमेरिका ने पहले ही मना कर दिया क्रायोजेनिक इंजन बेचने के लिए सुपर कंप्यूटर की बात तो ऐसे ही दफन हो गई तो फिर क्या करना चाहिए तो एक दिन हमारे कुछ साइंटिस्टों ने कहा कि आप ये जो कटोरा लेके भीख मांगते हैं क्यों नहीं इंडियन साइंटिस्टों को कहते कि वो सुपर कम्प्यूटर बनाए क्यों नहीं इन साइंटिस्टों को कहते कि वो इस देश में क्रायोजेनिक इंजन बनाए तो उनको भरोसा ही नहीं था कि इंडियन साइंटिस्ट ये बना सकते हैं तो सीएसआईआर के लोगों ने उनको भरोसा दिलाया कि आप ये मत मानिए इंडियन साइंटिस्ट उतने ही कॉम्पिटेंट हैं जितने अमेरिकन साइंटिस्ट हैं बशर्ते कि उनको काम देने की जरूरत है और उनको प्रोटेक्शन देने की जरूरत है तो डरते डरते उन्होंने सीएसआईआर को कहा कि ठीक है अच्छा आप बना लीजिए भाई अगर आपको लगता है तो सीएसआईआर तो का पूना में एक सिक्सर कंसर्न है सी डेक्स उनको दे दिया गया कि आप सुपर कंप्यूटर बनाइए तीन साल में सीडेक के वैज्ञानिकों ने रात दिन मेहनत करके हिंदुस्तान में सुपर कंप्यूटर बना दिया और हिंदुस्तान में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना परम जो आज भी गर्व के साथ इस देश में चल रहा है ये टेलीविजन पर यह आंखों देखा मौसम का हाल जो देखते हैं वो हंड्रेड परसेंट इंडिजिनस सुपर कम्प्यूटर का कमाल है परम का जो इस देश में बना और आज सिर्फ परम नहीं है अभी मैं उस दिन पूना जाके आया चौदह तारीख को फोन पर मैंने बात की है तो परम से आगे के तीन नए सुपर कंप्यूटर उन्होंने तैयार करके रखे हुए हैं और अगले साल वो काम करने शुरू करने जा रहे हैं मैंने उनसे पूछा इनकी क्षमता कितनी है तो उन्होंने कहा कि अमेरिका की किसी भी कंपनी के सुपर कंप्यूटर के मुकाबले हमारा कम नहीं 64,000 सिक्सटी मेगाबिट्स के सुपर कम्प्यूटर जो अमेरिकन कंपनियां इस समय बना रही हैं वो सीडेक के लोगों ने बना दिया तीन साल और दूसरी जानकारी मैं आपको दूं कि उसी सीएसआईआर का एक सिस्टर कंसर्न है जिसका नाम है डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन वहां के वैज्ञानिकों ने रात दिन मेहनत करके क्रायोजेनिक इंजन तैयार कर लिया है हो सकता है दिसंबर के अंत तक आपको यह सूचना मिल जाए कि क्रायोजेनिक इंजन भी इस देश में बन गया तो टेक्नोलॉजी कभी वहां से नहीं आती टेक्नोलॉजी हर देश को अपनी बनानी पड़ती और यह दुनिया का सबसे खरा सच है आज के जमाने में टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा हथियार है इसलिए कोई देश किसी दूसरे देश को अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कभी नहीं देता वो ऐसी टेक्नोलॉजी आपको दे देंगे जो उनके लिए बेकार हो चुकी है तो हिंदुस्तान में कभी भी अमेरिका और यूरोप की कंपनियों ने कोई हाईटेक आइटम नहीं दिया है क्या दिया है हमको उसके बदले में मैं आपको बताता हूं हिन्दुस्तान में ऐसी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई है पिछले पांच छह साल में लिबरलाइजेशन के नाम पर जो यूरोप के कई देशों में बैन हो चुकी है डिजेक्टेड और रिडेंडेंट टेक्नोलॉजी को ला ला के पूरे के पूरे ये जो वापी से लेके महसाना की पूरी पट्टी है ना गुजरात की यहीं पे लगाया गया है सबसे ज्यादा और इस टेक्नोलॉजी का कमाल आप देखेंगे दो तीन साल के बाद मैं अभी आपकी मीटिंग में ये कह रहा हूं कि अगले दो तीन साल के बाद इस पूरी पट्टी में कम से कम 60 भोपाल होने जा रहे हैं ये वापी से लेकर महसाना के बीच में जितनी इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी आई है केमिकल इंडस्ट्री में ये हिंदुस्तान में सबसे हजारदस्त टेक्नोलॉजी है और ये क्यों आई है ये समझ लीजिए मेरे पास एक चिट्ठी है लॉरेंस समर्स की लॉरेंस समर्स बड़ा भारी अर्थशास्त्री माना जाता है अमरीका में हालांकि मैं मानता नहीं कि उसको अर्थशास्त्र का कोई बहुत ज्ञान है लेकिन वो माना जाता है और लॉरेंस समर्थ वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट रह चुका तो जिस समय लॉरेंस समर्थ वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट था उस समय उसने एक चिट्ठी लिखी थी अपने कुछ दूसरे अधिकारियों को गलती से वो लीक हो गई है उसकी फोटोकॉपी मेरे पास वो चिट्ठी में लिख क्या रहा है लॉरेंस समर्स एज ए प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक लिख रहा है कि हमको अब इस लिबरलाइजेशन का फायदा उठाते हुए लिबरलाइजेशन ब्रैकेट में लिखा हुआ इंडिया तो हिंदुस्तान के लिबरलाइजेशन का फायदा उठाते हुए फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज की सारी की सारी हजार केमिकल इंडस्ट्रीज इंडिया में ट्रांसफर कर देनी चाहिए क्यों कर देनी चाहिए नीचे के पैराग्राफ में एक और वाक्य बोलेगा कि हिंदुस्तान में अगर कोई मर जाए तो उसकी कीमत अमेरिका में मरने वाले आदमी की कीमत से बहुत कम है माने आप अमेरिका की लेबोरेटरी के लिए चूहे जैसे हैं गिनीपिड्स हैं और वो कह रहा है कि अमरीका और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज की सारी की सारी हजार दस केमिकल इंडस्ट्रीज को आप हिंदुस्तान में ट्रांसफर कर दीजिए फायदा उठाते हुए लिबरलाइजेशन का और वही फायदा उठाते हुए हिंदुस्तान में ये सब तमाशा हो गया है ऐसे ऐसे एग्रीमेंट साइन हुए हैं लिबरलाइजेशन के नाम पर कि आप चौक जाएंगे अमरीका की एक कंपनी है जिसका नाम है पैप्सी कोला।, कोला के साथ भारत सरकार ने एक एग्रीमेंट साइन किया है कि हर साल पैप्सिकोला दस हजार मीट्रिक टन केमिकल वेस्ट अमेरिका से लाकर हिंदुस्तान में डंप करेगा यह है लिबरलाइजेशन और ये दो साल से डंप होना शुरू हो गया है सबसे पहली डंपिंग किया था पैप्सिकोला ने मद्रास के पास एक गांव और अब इस साल से पैप्सिकोला डंप कर रहा है उस केमिकल वेस्ट को केरल में एक जगह है उसका नाम है वाईपीन वाईपिन बहुत सुंदर द्वीप है एक बार मैं गया हूं इतना खूबसूरत है कि जाने के बाद लौटने का मन नहीं करता अब उस वाइपिन द्वीप पर अमेरिका से लाया हुआ दस हजार मीट्रिक टन कचरा वेस्ट डंप किया जा रहा है और ये काम पैप्सिकोला कर रहा है और ये क्यों हुआ है क्योंकि लिब्रलाइजेशन हो रहा है इस देश का ग्लोबलाइजेशन और ऐसे एक नहीं हंड्रेड्स ऑफ एग्रीमेंट साइन हुए हैं कनेडियन कंपनियों के साथ ऑस्ट्रेलियन कंपनियों के साथ अमेरिकन कंपनियों के साथ न्यूजीलैंड की कंपनियों के साथ कि वो दुनिया भर के तमाम देशों का कनाडा की एक कंपनी से तो ये एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसको लेकर हमने एक पिटीशन फाइल किया एग्रीमेंट ये है कि कनाडा की कंपनी अपना एटॉमिक वेस्ट लेकर आएगी और हिंदुस्तान में डंप करेगी ये कंपनी पहले बांग्लादेश के साथ एग्रीमेंट करना चाहती थी बांग्लादेश की सरकार भी इतनी होशियार है कि जब उनको पता चला कि ये लाने वाले क्या है तो एटोमिक वेस्ट आएगा तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हम इसको परमिशन नहीं देने वाले जो एग्रीमेंट बांग्लादेश की सरकार ने नहीं किया वो एग्रीमेंट हमारी सरकार ने किया है कनाडियन कंपनी के साथ और ऐसे सौ से ज्यादा एग्रीमेंट साइन हुए हैं जिसमें हर साल इस देश में हजारों मीट्रिक टन कचरा आएगा उनके देश का और इस देश में डंप किया जाएगा और एक बड़ा ऐतिहासिक दस्तावेज ऐसा ही है मेरे पास हॉलैंड की एक कंपनी है सीजवॉन वी उसके साथ मनमोहन सिंह ने एक एग्रीमेंट साइन किया क्या एग्रीमेंट था कि हॉलैंड के सुअरों का गोबर एक करोड़ टन हर साल हिंदुस्तान में लाकर डंप किया जाए यह एग्रीमेंट किया मनमोहन सिंह और उसके दस्तावेज मेरे पास क्यों किया है तर्क क्या था मनमोहन सिंह का तर्क यह था कि हॉलैंड के सुअरों का जो गोबर है वो क्वालिटी में बहुत अच्छा है क्यों अच्छा है क्वालिटी में तो वो तर्क दे रहे थे जब हमने कहा कि ये आपने क्यों किया तो एक दिन दिल्ली की एक मीटिंग में उन्होंने इस सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि हमने इसलिए ये एग्रीमेंट साइन किया कि हॉलैंड के जो सुअरों का गोबर है वो बहुत अच्छा क्वालिटी में बहुत अच्छा और दूसरा क्यों अच्छा है क्योंकि वहां के सुअर सोयाबीन खाते हैं तो मैंने सवाल पूछा उनसे उस मीटिंग कि यह सोयाबीन जाता कहां से है क्या हमारे देश से जाता है कहां से जाता है मध्य प्रदेश से जाता है आपको मालूम है इस देश में मध्य प्रदेश को पूरा सोयाबीन का बेल्ट बना दिया इसी ग्लोबलाइजेशन के चक्कर तो क्या हो रहा है सोयाबीन के लिए हजारों हजारों हेक्टेयर खेती बर्बाद कर दी गई है सारे दुनिया के एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट कहते हैं कि 10 साल सोयाबीन की खेती के बाद ग्यारहवें साल आप उस खेत में कुछ नहीं कर सकते वो बंजर हो जाता इसलिए यूरोप के देश सोयाबीन पैदा नहीं करते तो यूरोप के देश सोयाबीन पैदा नहीं करते लेकिन हॉलैंड एक ऐसा देश है जो सुअरों को पालता मैंने हॉलैंड में देखा बड़े बड़े रेंच होते हैं पिग्स के हमारे यहां रेंच होते हैं गाय के उनके यहां रेंच होते हैं पिग्स के क्यों बनाते हैं रेंच क्योंकि सुअर का मांस खाना और सुअर के मांस को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसको सोयाबीन खिलाना लेकिन हॉलैंड की सरकार वो सोयाबीन अपने खेतों में पैदा नहीं होने देती उसके लिए भारत सरकार से उन्होंने समझौता करके हमारे यहां सोयाबीन पैदा करवाना शुरू किया तो यहां से सोयाबीन की खली जाती है उनके सूअर खाते हैं और उसके बाद जो टट्टी करते हैं वो हमारे देश में आएगी ये एग्रीमेंट किया और ये एग्रीमेंट एक ऐसे व्यक्ति का है जिसको हिंदुस्तान में बेस्ट फिनेंस मिनिस्टर का अवॉर्ड मिला पता नहीं उनके दिमाग में भी वही गोबर भरा हुआ है और जब हम कोर्ट में गए ये सब बातें लेकर और मनमोहन सिंह को लगा कि अब फंसने वाले हैं और जवाब नहीं देते बन रहा था उनको कोर्ट ने नोटिस इश्यू कर दिए थे इसको हमने पब्लिक इंटरेस्ट पिटिशन बनाया था तो मनमोहन सिंह ने फिर बाद में प्रेशर में आके वो एग्रीमेंट कैंसिल किया ऐसे एग्रीमेंट साइन होते हैं लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कोई एक मॉनिटरिंग कमेटी नहीं है देश में जो ये छांटती हो कि क्या एग्रीमेंट साइन हुआ है और उसके क्या परिणाम होने जा रहे थे एक भी कमेटी ऐसी नहीं बनाई भारत सरकार और जितने एग्रीमेंट साइन हुए हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के नाम पर वो सब की सब रिजेक्टेड और रिडन्डेंट टेक्नोलॉजी है इस देश में और टेक्नोलॉजी कैसे आती है एक सॉलिड एग्जांपल मैं आपको दूं हिंदुस्तान में एक कंपनी आई जिसका नाम था कैल्विनेटर अमेरिकन कंपनी मल्टीनेशनल हमारे यहां रेफ्रिजरेटर लेकर आई क्यों आई था उनके मन में दया आ गई कि हिन्दुस्तान के लोगों को ठंडा पानी पिलाना सच्चाई ये थी कि कैल्विनेटर की मार्केटिंग खत्म हो गई पूरे यूरोप अमरीका में क्यों खत्म हुई क्योंकि अमरीका और यूरोप के देशों में एक प्रॉब्लम शुरू हो गई क्लोरो के एमिशन के सीएससी तो टीएफसी एमिशन की जो प्रॉब्लम शुरू हुई और खासकर ये नॉर्दिक कंट्रीज में बड़ी भारी प्रॉब्लम हो गई स्केवियन कंट्रीज में बड़ी भारी प्रॉब्लम हो गई तो वहां क्या हुआ कि ये जितनी रेफ्रिजरेशन की टेक्नोलॉजी है इस पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी में सीएफसी बहुत बुरी तरह से एमिट होती है और सीएफसी के एमिशन से होता क्या है हमारे वातावरण में ओजोन होती है और ये ओजोन हमारे लिए बहुत जरूरी है ओजोन अगर ना हो पूरे वातावरण में तो हम जिंदा नहीं रह सकते क्योंकि सूर्य की किरणें जो आती हैं उनमें अल्ट्रा रेज होती हैं और वो अल्ट्रावायलेट रेज इतनी खतरनाक होती हैं कि आपकी चमड़ी पर अगर सीधे पड़े वो अल्ट्रावायलेट रेज तो आपकी चमड़ी जो है जल जाएगी स्किन कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है तो ये रेफ्रिजरेशन की और एयर कंडीशनिंग की जितनी टेक्नोलॉजी दुनिया में डेवलप हुई है इसके सबसे बड़े दुष्परिणाम निकले कि सीएफटी एमिशंस बहुत बढ़ गए और इतने बढ़ गए कि इन नॉर्दिक कंट्रीज के ऊपर ओजोन में एक बड़ा भारी होल हो गया छेद हो गया तो उनके यहां क्या प्रॉब्लम हुई गर्मी बढ़ गई और जैसे ही गर्मी बढ़ी तो बर्फ पिघलना शुरू हो गई और आपको मालूम है यूरोप में पूरे के पूरे पोर्शन में वन थर्ड तो सिर्फ बर्फ ही बर्फ है तो वो बर्फ पिघलना शुरू हुई और जैसे बर्फ पिघलना शुरू हुई तो नदियों में पानी ज्यादा आने लगा और पानी ज्यादा आने लगा तो बाढ़ आने लगी आपको मालूम है साल भर पहले लॉस एंजलिस में बाढ़ आई जिसमें पूरा का पूरा शहर बह गया इतना बड़ा मैनेजमेंट था अमेरिका का कुछ नहीं कर पाया लॉस एंजलिस में बाढ़ आई बाद में पता चला कि क्यों आई वो बाढ़ इसलिए आई कि अमेरिका में गर्मी बढ़ गई है तो बर्फ ज्यादा पिघल रही है ग्लेशियर्स ज्यादा पिघल रहे हैं नदियों में पानी बढ़ गया क्यों बढ़ गया क्योंकि कार्बन एमीशन है और सीएफपी एमीशन है दोनों टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो इन सारे देशों में भयंकर किस्म की घबराहट पैदा हुई और उस घबराहट के चक्कर में इन्होंने क्या किया इन बारह तेरह देशों ने जो अमीर देश माने जाते हैं एक समझौता कर लिया क्या समझौता किया कि धीरे धीरे सीएफसी एमिशन हम खत्म करते चले जाएंगे और सन 2000 में तो बिल्कुल टोटली स्टॉप कर देंगे कार्बन एमिशन भी खत्म कर देंगे और सीएफसी एमिशन भी खत्म कर देंगे तो संकट हुआ कि सीएफसी एमिशन करने वाली टेक्नोलॉजी का क्या होगा तो किसी ने उनको कहा कि हिंदुस्तान में ले जाकर डंप कर दो बहुत अच्छा देश तो कैलविनेटर वाले यहां आ गए और यहां आके उन्होंने विज्ञापन देना शुरू कर दिया कि टेलीविजन सॉरी रेफ्रिजरेटर घर की शान बिना रेफ्रिजरेटर के घर में शानी नहीं हिंदुस्तान के इडियट्स लोगों ने कभी एक मिनट ये नहीं पूछा कि इस रेफ्रिजरेटर की हमको क्या जरूरत है यूरोप में नॉर्थिक कंट्रीज में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में रेफ्रिजरेशन का सिस्टम आया क्यों तो सीधी सी बात है बहुत सूखा हिस्सा है और सूखे हिस्से में भोजन ज्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रहता और वहां परंपरा भी कुछ ऐसी है कि सप्ताह में एक दिन भोजन बनाया जाता है मैं यूरोप के कई देशों में रहा हूं तो मैं देखता था सिर्फ फ्राइडे को भोजन बनाते हैं और बाकी दिन फिर उसी को निकाल निकाल के खाते हैं फ्रीजर में किसी को फुर्सत ही नहीं है रोज गर्म खाना बनाने की सब्जियां रोज मिलती नहीं है मैं फ्रांस में था तो बीन्स अगर लेनी होती थी तो एक दिन मिलती थी हफ्ते में वो भी इंडिया से जाती थी तब मिलती कॉलीफ्लावर लेना है तो कभी एक दिन मिलता था सफ़्ते तो हरी सब्जियां मिलती नहीं है या तो यहां से जाती हैं हिन्दुस्तान से या लैटिन अमेरिका से आती हैं या अफ्रीका से जाती है तो अफ्रीका से फल भी जाते हैं बहुत बड़ी मात्रा में तो वहां क्या होता है कि जो पहले खरीद ले वो घर के रख अंदर रख ले उसको बाकी किसी को मिलता नहीं तो रेफ्रिजरेटर की इसलिए उनको जरूरत थी कि स्टोरेज करके रखना सप्ताह में एक या दो दिन हरी सब्जी मिल पाती है सप्ताह में एक या दो दिन खाना बना पाते हैं इसलिए खाना बना के भी रख लेंगे सब्जियां भी इकट्ठी करके रख लेंगे इसलिए उन्होंने रेफ्रिजरेटर का ईजाद किया थ्योरी तो हम भी जानते थे रेफ्रिजरेशन की थ्योरी तो सारी दुनिया में यूनिवर्सल है थ्योरीज तो हमेशा यूनिवर्सल होती हैं, टेक्नोलॉजी लोकल होती है तो थ्योरीज तो हम भी जानते थे रेफ्रिजरेशन की हिंदुस्तान में पिछले 500-700 तो, तो साल से रेफ्रिजरेशन की टेक्नोलॉज थ्योरीज पे तो बहुत काम होता आया। ऐसा नहीं है कि ये देश जानता नहीं लेकिन हमने कभी रेफ्रिजरेटर बनाया नहीं क्यों नहीं बनाया हमको जरूरत नहीं थी क्यों नहीं जरूरत थी रोज इस देश में सवेरे भी ताजी सब्जी लीजिए शाम को भी मिल जाएगी और मेरे अपने शहर में तो तीन टाइम मिलती है सवेरे अलग मिलती है दोपहर को अलग मिलती है शाम को अलग मिलती है और दूसरा एक और अद्भुत सिस्टम है रोज गरम गरम मेरी माँ मुझको रोटी बना के खिलाती है यूरोप में कभी कोई मां नहीं खिलाती अपने बच्चे को गरम गरम रोटी जानता भी नहीं है कोई रोटी बनाना तो उनकी प्रॉब्लम थी इसलिए उन्होंने रेफ्रिजरेटर का ही किया हम काहे के चक्कर में फंस गए जो हमने अपने घर में खरीद के उसको रख लिया तो ये क्या होता है कि टेक्नोलॉजी आपकी जरूरत की नहीं है लेकिन वो टेक्नोलॉजी आपकी जबरदस्ती जरूरत बनाई जाती और उन्होंने आपके यहां रेफ्रिजरेटर को जरूरत बना के पेश किया क्योंकि उनको रेफ्रिजरेटर आपके यहां डंप करना उनको अपने यहां सीएससी की प्रॉब्लम से छुटकारा पाना था उनको अपने हाँ एमिशन की प्रॉब्लम से छुटकारा पाना था इसलिए आपके देश में ला रेफ्रिजरेटर डंप किया और वह डम्प होने वाली चीज बिकेगी कैसे तो उसके लिए हैवी एडवर्टीजमेंट उन्होंने किया और वो एडवर्टीजमेंट बड़े जबरदस्त तरीके से एक एक आदमी के चुभोया जाता था कैसे चुबोया जाता था आपका घर कुछ भी नहीं है अगर उसमें रेफ्रिजरेटर नहीं है और रोज, रोज रात दिन कोई अगर आपको ऐसे ही कोंचे कि आपका घर कुछ नहीं है अगर आपके घर में रेफ्रिजरेटर नहीं है आपका घर बहुत रद्दी है अगर आपके घर में रेफ्रिजरेटर नहीं है तो घर की शान बढ़ाने के लिए एक नज एक दिन आप ले ही आएंगे क्योंकि रोज रोज यही सुन रहे और वो हम ले आए हमारे घर में हमको मालूम नहीं कि हम उसका क्या इस्तेमाल करें क्योंकि वो टेक्नोलॉजी इंडियन नहीं टेक्नोलॉजी यूरोपियन है थ्योरीज हो सकती है इंडियन यूरोपियन एक जैसी लेकिन टेक्नोलॉजी तो इंडियन यूरोपियन एक जैसी होती नहीं उनको जरूरत थी उन्होंने वैसी टेक्नोलॉजी बनाई हमको जरूरत नहीं थी हमने वैसी टेक्नोलॉजी नहीं बनाई अब जब फ्रिज आ गया हमारे घर में तो देखिए पूरा घर कैसे बदलता मैंने देखा कि जिनके घरों में फ्रिज आ गया तो उन्होंने अपने घर को रिस्ट्रक्चर कर दिया कैसे री किया कि पहले वो रोज ताजी सब्जी खरीद कर लाते थे फिर जबरदस्ती एक साथ 10-10 किलो सब्जी लाने लगे क्योंकि भरना तो चाहिए फ्रिज और लाला ला के भरने लगे उसमें फिर क्या हुआ इस देश में बड़ा अच्छा शुद्ध पानी मिलता था माटले का तो जबरदस्ती माटला बंद करके रेफ्रिजरेटर में पानी रखना चाहिए हिन्दुस्तान में शायद बहुत ईडियोटिक लोग मिलेंगे जो प्लास्टिक की बोतल में पीने का पानी भरके रखते हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर दुनिया में सबसे रद्दी चीज है प्लास्टिक यूरोप के तो कई देशों में प्लास्टिक बैन होने जा रहा जापान ने तो पहले ही बैन कर दिया पांच छह साल से जापान में प्लास्टिक की चीजों का उत्पादन लगातार कम किया जा रहा है और वहां जापान में एक नियम है कि कोई भी खाने पीने की चीज प्लास्टिक पैकिंग में नहीं होनी चाहिए सरकार ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया हमने क्या किया क्योंकि फ्रिज आ गया है घर में तो फ्रिज का इस्तेमाल भी होना चाहिए हमको मालूम नहीं है कि इसका सही इस्तेमाल क्या है तो पानी भी उसमें रखना चालू कर दिया और प्लास्टिक की बोतल में पानी रखा हुआ मेहमान आया साफ पानी पियेंगे तो सीधे बोतल निकाल के उसके सामने पेश कर दिया ये नहीं कि पानी को गिलास में डाल के पेश करें बोतल निकाल के पेश करेंगे ताकि पता तो चले कि हमारे घर में फ्रिज है अगर गिलास में भरके ले जायेंगे तो पता नहीं माटले का है कि फ्रिज का है पता ही नहीं चलेगा मेहमान को सारी दुनिया के साइंटिस्ट कहते हैं मेडिकल साइंस के एक्सपर्ट कहते हैं कि फ्रिज का पानी एक ही काम करता है कॉन्स्टिपेशन बढ़ाता यूरोप और अमेरिका में मैं जितने दिन देखा रहा मैंने हर तीसरे चौथे आदमी को कॉन्स्टिपेशन का मरीज पाया और अभी तो उनकी जो फिगर्स आए हैं लेटेस्ट फिगर्स वो तो चौंकाने वाले हैं नाइन्टी पॉपुलेशन यूरोपियन ब्लॉक में कॉन्स्टिपेशन का शिकार है और इतना जबरदस्त कॉन्स्टिपेशन वहां होता था मैं जहां रहता था यूरोप में तो मैं देखता था चार चार दिन पांच पांच दिन टंडास नहीं होती लोगों को एक बार एक डॉक्टर जुकरसन से मेरी मुलाकात हुई बड़े भारी डॉक्टर माने जाते तो मैंने उनसे पूछा कि आपके देश में इतना कॉन्स्टिपेशन क्यों है तो कहने लगे उसका सिंपल सा कारण है कि हमेशा फ्रिज का पानी हम लोग पीते हैं और आइस इतनी इस्तेमाल करते हैं जरा सा पानी उसमें आइस डालेंगे तीन चौथाई चाहे पेप्सी पीना हो कोका पीना हो तो तीन चौथाई उसमें आइस के क्यूब्स होंगे और मुश्किल से एक चौथाई उसमें कोका या पेप्सी या कोई सॉफ्ट ड्रिंक होगा या हार्ड ड्रिंक होगा कुछ भी होगा इतना जबरदस्त आइस इस्तेमाल करते हैं इसलिए कॉन्स्टिपेशन तो मैंने डॉक्टर जोकरसन से पूछा कि आप